आठ खस्तास्त के अष्टमो ढाया ह, त्रयो दशम सुक्तम, अर्थ यह छाना जाने वाला सोम, छाननी से नीचे उतरता है, यह सहस्रों धाराओं से छाननी से नीचे उतरता है, वायु एवं इंद्र को देने के लिए पात्र में जाता है, सोमरस छाना जाने के समय छाननी से हजारों धाराओं से नीचे रखे पात्र में उतरता है। वह छाना जाने के बाद वायु एवं इंद्र को दिया जाता है, अर्थ अपना रक्षण करने की कामना वाले यज्ञकर्ता लोग रस निकाले जाने वाले इस सोम का देवता को देने के लिए रस निकालने के समय मुख्यतया इसके शुभ गुनों का गान करते हैं। सोम रस निकालने के समय यज्ञकर्ता याजक लोग सोम के शुभ गुनों का स्व अर्थ अन्न के लाभ प्राप्त करने के लिए और देवों की प्रीत के लिए सहस्रों बलों से युक्त सोम की स्तुति करके रस निकाले जाते हैं। सोम रस से बहुत से लाभ होते हैं। सोम से अन्न मिलता है। सोम रस श्रेष्ठ अग्र रूप है। सोम देवों को देने से देवों की प्रीत मिलती है। सोम से श्रेष्ठ यज्ञ किया जा सकता है। अर और तेजस्वी पराक्रम करने वाले बल को प्राप्त कराओ, अर्थ रस निकाले दिव्य विसोम सहस्र प्रकार के धन और उत्तम पराक्रम करने का बल हमें दें, अर्थ युद्ध के लिए प्रेरित हुए घोरों की भांति प्रेरणा देने वाले याजकों द्वारा पेहित किए गए शीघ्रगामी सोम मेरही के बालों से बनी छाननी के निकट जाते हैं। जिस प्रकार घोड़े संग्राम में प्रेरित किए जाते हैं, उसी प्रकार ये सोमरस मिर्धी के बालों की छाननी के समीप छाने जाने के लिए जाते हैं। अर्थ गावें अपने बच्चे के पास जाती हैं। उस प्रकार शब्द करते हुए सोमरस हाथों से पकड़े जाते हैं। सोमरस शब्द करते हुए पात्र में गिरते हैं। 私その時の生命を生命を生命するために、生命を生命すめに、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命するために、生命を生命を生命するために、生命を生命を生命するために、生命を生命を生命するために、生命を生命を生命するために、生命を生命を生命するために、生命を生命をす अर्थ दान न देने वालों को नष्ट करने वाले प्रकाश के मार्ग का निरीक्षण करने वाले सोमरस ऋतस्य यज्ञ के स्थान में रहते हैं चतुर दशम सुप्तम अर्थ क्रांत दर्शी सोमरस सिंधु के पानी में आस्तित्व होकर विशेष वर्णन करने योग्य शब्द को धारण करके मिश्रित होता है अर्थ बंधुभाव से रहने वाले पंचजन यजमान यज्ञ कार्य करने की इच्छा करने वाले धारण करने की शक्ति से युक्त इस सोम को स्तुति से अंकित करते हैं पंचजन यज्ञ करने की कामना करते हैं तथा सब मिलाकर यज्ञ स्थान में सोम का वर्णन करके उसकी स्तुति करते हैं अर्थ रस निकालने के बाद इस बल वृद्ध सोम में सब � गौ के दूध से उसका मिश्रण किया जाता है। सोम से रस निकालते हैं, उस रस में गौ का दूध मिलाते हैं, तथा उस रस को देवता पीते हैं और प्रसन्न होते हैं। अर्थ छाननी से छाना जाकर नीचे दौड़ता है। उस समय यह सोमरस छाननी से युक्त होकर छाननी के द्वारों को बंद करता है, तथा इस यज्ञ में अपन उस समय छाननी के छिद्र यह सोम बंद करता है तथा छाना जाकर इंद्र से मिलता है अर्थ यज्ञकर्ता यजमान की अंगुलियों से शुद्ध होता है तथा शुभ्रतेजस्वी तरुण घोड़े की भांत दिखाई देता है गाओ के दुग्ध को अपने घर जैसा बनाता है यजमान की अंगुलियों से दबाकर सोम से रस निकाला जाता है उस समय गांव के दूध से वह सोमरस मिलाया जाता है, अर्थ अंगुलियों से दबाकर निकलने वाला सोमरस गांव के दूध में मिश्रित होने के लिए तिरछी गति से उतरता है। इसको जानने वाले यजमान ज्ञान के लिए शब्द करता है। अंगुलियों से दबाकर सोम के रस निकालते हैं, बाद में उसे गांव के दूध से मिलाते हैं, य अर्थ अंगुलियां अन्य के पति सोम को शुद्ध करती हैं उस समय वे अंगुलियां आपस में मिलती हैं तथा बलशाली सोम को पकड़ती हैं सोम को अंगुलियों से पकड़ा जाता है तथा अंगुलियों से दबाकर उससे रस निकाला जाता है अर्थ हे सोम दिव्य सभा पृथ्वी के ऊपर का सब प्रकार के धन सब प्रकार से लेकर हमारे पास आओ � अंतरिक्ष तथा प्रत्वी के उपर के सब धन लेकर तू हमारे पास आ तथा तू हमारे साथ रह। पंच दशम सुक्तम अर्थ यह सोम पराक्रमी शूर है अंगुलियों से बुद्धिपूर्वक निकाला रस इंद्र के पास जाता है यह शीघ्रगामी रथों से इंद्र के पास जाने के लिए पात्र में जाता है सोम से रस निकालकर इंद्र देवता को अर्पित करते हैं अर्थ यह सोम अनेक कार्यों को बुद्धिपूर्वक कराता है बड़े यज्ञ के � यज्यस्थान में देव आकर बैठते हैं वहां यहसोम बुद्धि पूर्वक यज्यकारियों को करता है अर्थ यहसोम यज्यपात्र में रख कर लिया जाता है तथा अधर्युगंड शुद्ध मार्ग से इसको यज्यस्थान के भीतर ले जाते हैं तब इसको देवों को अर्पित करते हैं। अर्थ यह सोम अपने सामर्थ से सब प्रकार के धन धारण करके संघात में रहने वाले बैल जिस प्रकार युद्ध के लिए तैयार होकर अपने सींग हिलाता है, उसी प्रकार यह सोम भी अपना सामर्थ बताता है। अर्थ शुभ रक्षणों से युक्त यह बलशाली सोम नदियों का पति होकर अधरियों के अर्थ यह सोम धन के कारण कस्त से युक्त हुए राक्षसों को दूर करके शासन में रहने वालों के पास जाता है। अर्थ बहुत अन्न देने वाले शुद्ध इस सोम का अध्वर्यु पात्रों में मिलकर रस निकालते हैं। अर्थ दस अंगुलियां और सात यज्ञकर्ता लोग उस सोम को शुद्ध करते हैं। यह सोम उत्तम आनंद देने वाला तथा उत्तम शस्त्रधारण करने वाले वीर की भांति वीरता बढ़ाने वाला होता है। शोडसम सुप्तम अर्थ हे सोम तेरा सर निकालने वाले रित्ज जावा पृथ्वी के मध्य में शत्रु नाशक उत्साह बढ़ाने के लिए रस को निकालते हैं वह रस पात्र में जाकर रहता है अर्थ बल देने वाले जल के साथ मिलाए गए अन्न से युक्त और कार्य करने की शक्ति से युक्त गावों के दुग्ध के साथ मिलाए सोम को अंगुलियों से धारण करते हैं अर्थ शत्रुओं से जलों के साथ मिलाए दुश्तों को हमले से दूर रहे सोम को छाननी के ऊपर रखो इंद्र को पीने को देने के लिए उस सो अर्थ बुद्धिपूर्वक पवित्र करने वाले का सोम छानने के साधन में से नीचे गिरता है। इस क्रिया से वह सोमरस अपने स्थान में बैठता है। अर्थ हे इंद्र, तुझे इस तोतरों के से सोम प्राप्त होते हैं। वे सोम कार्य करने वाले, महान युद्ध को करने वाले होते हैं। अर्थ मेड़ी की छाननी में छाना जाने वाला सोमर जिस प्रकार शूर गावों में रहता है, सोमरस छाना जाने से ज़्यादा शोभित दिखाई देता है, जैसे शूर पुरुष गावों में शोभता है, वैसा सोमरस गोदुग्ध में शोभता है। अर्थ द्विलोक से जलधारा जैसी शिखर पर पड़ती है, उस प्रकार यज्ञीय सोमरस की धारा छाननी से सरल रीत से पात्र में गिरती है अर्थ हे सोम ज्ञानी को मानवों में छाननी से छाना जाने से सुरक्षित रखता है छानने के समय मेढ़ी के बालों की छाननी पर दौड़ कर जाता है सोम छाना जाने से पीने योग्य होता है तथा वह पिया जाने से पीने वालों को सुरक्षित रखता है सप्त दशम सुक्तम अर्थ नदियाँ नीचे के रास्ते से ही जाती हैं वैसे दुस्तों को नष्ट करने वाले जल नदी से छाने जाने वाले सोमरस शीघ्रता से छाननी में से नीचे उतरते हैं अर्थ वृष्ट जैसे पृथ्वी पर गिरती है रस निकाले जाने वाले सोम इंद्र के पास जाते हैं सोमरस निकालने के उपरांत वह इंद्र को दिया जाता ह アッハ、ウッサー・ブラハネ・ワーラ、アラン・デ・ヴォン・スプラン・デ・ネ・ワーラ、ソーマラス、デヴォン・スプラン・デヴェネ・ワーラ、ラッチャソーコ・ナステ・カッター・ホア、チャナニー・ケ・ウッパ・ジャータ・ヘイアッハ、ヤ・ソーマラス、カルショメ・ダオルタ・ヘイ、チャナニー・メシェ・チャナ・ジャータ・ヘイ、ヤ・ギョーメ・スト・トロ・セ・バッター・ヘイ、ソーマ・テリ・ティノ・ロコ・ケ・ウッパ・ラッハ、ジェサ・ド・ド・ロコ・テジャスウィ・カッター・ヘイ、 और इच्छा पूर्वक सूर्य को भी प्रेरित करता है, सोम तीनों लोकों में सबसे ऊपर रहता है, तथा वहाँ से द्विलोक को प्रकाशित करता है, और सूर्य को भी प्रेरित करता है, इस प्रकार सोम संपूर्ण विश्व को तेजस्वी करता है।